देवी की पूजा का विधान देवी के परम प्रिय पुष्प जैसे वकुल पुष्प और केसर दें माध्य कलहार वज्र करवीर कुटंक आक के पुष्प शालमल सुकोमल दुर्वांग के अंकुर कुश मंजरी का दर्व बंधूक कमल ये सभी पुष्पों में उत्तम है और पायस तथा मोदक द्रव्य हैं बंधूक के पुष्पों की अथवा बकुल के पुष्पों की माला करवीर और मध्य पुष्पों को एक सहस्त्र संख्या में जो देवी को अर्पित किया करता है माता का कथन है कि वे अपनी अविष्ट कामनाओं की प्राप्ति करके मेरे लोक में आनंद प्राप्त किया करते हैं शीतल चंदन जो कालिक से संयुक्त होवे मुख्य अनुलेपन प्रयत्न पूर्वक देवी के लिए देना चाहिए कपूर कुमकुम कूर्च कस्तूरी सुगंधित कालिक में सुगंधों में देवी को प्रीति करने वाले माने गए हैं अंग राग जितने भी हैं उनमें देवी का परम अधिक प्रीति करने वाला सिंदूर है मधु से संयुक्त सुगंधिशाली से समुत्पन्न अन्न अपूर्व पायस हीरे पदार्थ देवी के लिए प्रशस्त हुआ करते हैं कपूर के सहित रत्नों तक पिंडे तक कुमारचक लोचन यही देवी के स्कानी कहे गए हैं दीपों में घृत का दीपक प्रशस्त कहा गया है सब उपचारों को मध्य में इनका पूजन करना चाहिए अब उन देवियों के नाम उतलाए जाते हैं कामेश्वरी गुप्त दुर्गा विद्यांचल कंदरा में निवास करने वाली कोटेश्वरी दीपिका नाम वाली प्रकृति भुवनेश्वरी आकाश गंगा कामाख्या दिक्कर वासनी मातंगी ललिता दुर्गा भैरवी सिद्धदा बल प्रथमिनी चंडी चंडोग्र चंड नायिका उग्रा भीमा शिवा शांता जयंती कालिका मंगला भद्रकाली शिवा धात्री कपालिनी स्वाहा स्वधा धर्मा अपर्णा पंचपुष्करणी सब भूतों की दमनी मन के प्रोत्साहन के करने वाली यह 64 योगिनी हैं इन सब का मध्य में भली भांति अभ्यर्षण करके मन के द्वारा अंगों का आवाहन करना चाहिए हृदय सिर शिखा कर्ण नेत्र बाहु पाद इन अंगों का आवाहन करें तीन मूल मंत्रों के अक्षरों से आद अंग का पूजन करें पीछे एक एक का वर्धन करना चाहिए अंगों के समूह के पूजन में मंत्रों का प्रयोग करें सिद्ध सूत्र और खंग का मूल मंत्र के द्वारा ये जन करें इसके अनंतर अष्ट पत्र के मध्य से आठ योगनियों का पूजन करना चाहिए पूर्व आदि चारों दिशाओं में शैल पुत्री चंद्र घंटा स्कंद माता और काल रात्रि का पूजन करना चंड का कूष्मांडी कात्यायनी कालरात्रि महागौरी इनका अग्निकोण में और नैऋत्य में पूजन करें उसके आगे वलिदान करना चाहिए हे भैरव इस प्रकार से जब कल्प के विधान के मानों से देवी की पूजा की जाती है उस समय में स्वयं मंडल के समागमन करके जो भी कुछ दे होता है उसका ग्रहण किया करती है और कामना को भली भांति प्रदत्त किया करती है इसके अनंतर पूर्व की ही भांति ध्यान में स्थित होकर जप का समारम्य करना चाहिए हाथ से माला ग्रहण करके मन के द्वारा शिवा का चिंतन करें गुरुदेव का चिंतन करके मूर्धा में जैसा विवरण आदि होवे मंत्रों को कंठ से ध्यान करके जो चितवर्ण हिरण्यमय है और हृदय में महामाया की और आत्मा को गुरुदेव के चरणों में देखें इसके अनंतर गुरु के मंत्र का आत्मा का और देवी की एकता का ध्यान करना चाहिए फिर सुषुम्ना के मार्ग के द्वारा एक तत्व स्वरूप को षट चक्र की ओर अवलम्यित करें उस षट चक्र में भी एक क्षण के लिए प्रयत्न पूर्वक महामाया का ध्यान करें 16 चक्रों में स्थित साधकों के आनंद को करने वाली देवी का चिंतन करता हुआ साधक अपने कर्म का आरंभ करें बहों के ऊपर तीनों नाड़ियों का प्रांत कहा जाता है वह प्रांत विषय का स्थान है वह षटकोण और 4 अंगुल प्रमाण वाला है उसका वर्ण रक्त है और योग के ज्ञाताओं के द्वारा वह आज्ञा चक्र नाम से कहा जाता है मनुष्यों के कंठ में तीन नाड़ियों का विस्थान विद्यमान हुआ करता है सुषुम्ना इड़ा और पिंगलाओं का षटकोण है वह 6 अंगुली का होता है वह कंठ के मध्य में स्थित शुक्लवर्णन वाला षटचक्र इस नाम से बताया गया है तीनों नाड़ियों के हृदय में एकता हो जाती है वही स्थान 16 अरों वाला होता है जिसका प्रमाण 7 अंगुल है उसको योग के जानने वालों द्वारा आदि षोडश चक्र के नाम से प्रयोग किया गया है मंत्रों के ध्यानों का चिंतन का और जप का क्योंकि आदि होता है इसी कारण से वह आदि इस नाम से कहा जाता है जबकि आदि में यत्न के अंदर रखकर अथवा सभ्य हस्त में रखकर मंडल करें हे माले आप महामाया हैं और सब शक्तियों के स्वरूप वाली हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों का वर्ग आप में ही नियत रहते हैं इस कारण से मेरी सिद्धि को प्रदान करने वाली हो जाओ इसके अनंतर माला का अभ्यर्जन करके अपने दाहिने हाथ में उसका ग्रहण करना चाहिए मध्यमा अंगुली के मध्य भाग में उसको रखें और तर्जनी अंगुली को वर्जित कर देना चाहिए जब काल में तर्जनी अंगुली को सर्वथा दूर ही रखें अनामिका और कनिष्ठका उंगलियों से युक्त कर अग्र भाग से वहां पर स्थापित करके अंगुष्ठ के अग्र भाग के द्वारा माला को रखें और उसमें स्थित प्रत्येक बीज मानिका को लेकर हे भैरव अर्थ से जप करना चाहिए प्रत्येक बार मंत्र को पढ़ें और ओष्ठ को चलित करें माला के बीच मनियां पर जप करना चाहिए ये मानियां परस्पर स्पर्श नहीं करें ऐसा ध्यान रखें हे भैरव पूर्व बीज का जप करता हुआ पर बीज का स्पर्श करता है और अंगुष्ठा से उसका स्पर्श होता है वह जप सर्वथा निष्फल हो जाया करता है दाहिने हाथ से माला को धारण करके हे अपने हृदय के समीप में रखें देवी का चिंतन करते हुए ही जप करना चाहिए और बाएं हाथ से उसका कभी भी स्पर्श नहीं करें माला की रचना स्फटिक रुद्राक्ष इन्द्रराक्ष पुत्र जीव से सम उत्पन्न स्वर्ण और मोणियों के तथा प्रवाल के अथवा कमल गट्टों के द्वारा भली भांति अक्षों की माला की रचना करें यह देवी की परम प्रीति करने वाली हुआ करती है उस ग्रंथि से हाथ के द्वारा निरंतर उपांशु जाप करना चाहिए माला के समस्त बीजों में रुद्राक्ष मेरी प्रिया है क्योंकि वह रुद्र देव की प्रीति के करने वाली है इसी से रुद्राक्ष रोचनी है अथवा प्रवाल से माला की रचना करें जिसमें 28 मनियां हो में इससे न्यून हो अथवा अधिक हो में ऐसा नहीं करें यद्य रुद्राक्षों के द्वारा तथा स्फटकों से जाप करें किंतु मध्य में पुत्र जीवा आदि अन्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए यद जप के कर्म में अन्य का प्रयोग करें उसको काम और मोक्ष को प्रियकारी नहीं दिया करती हैं फिर पाप कर्मों के करने वाले चांडालों से मिश्रित भाव की प्राप्ति हो जाया करती है वह वेदों और वेदों के अंग शास्त्रों का पारगामी अन्य जन्म में होता है सर्व मुनियों के स्थूल बना हुआ एक मेरुमाला में देना चाहिए सबसे आदि में होने वाला मुनियों से स्थूल होना चाहिए और क्रम से न्यून तथा उससे भी न्यून होना चाहिए क्रम से विन्यास करें इससे वह सर्प आकार वाले हो जावे प्रत्येक बीज अथवा मुनियों को महाब्रह्म ग्रंथि से युक्त करें और यथा स्थिति रखें अथवा ग्रंथि से रहित रखें और दर्ण डोरी से समन्वित बनावें मध्य से दो आवर्तियों के द्वारा और अन्य देश अर्धवर्ती से करें परदक्षिणावर्त ग्रंथि होवे वह ब्रह्म ग्रंथि हुआ करते हैं आत्मा से माला को योजित करना चाहिए मनुष्य को बिना मंत्र के भी योजित नहीं करना चाहिए सूत्र मजबूती ही लगावें जिससे जप करने में त्रुटि न होवे हाथ में जिस तरह वह गिर न जावे अर्थात छूट न जावे जब करने में माला को सी भात रखना चाहिए जप करने के समय में माला के हाथ से गिर जाने या छूट जाने पर महान विघ्न हुआ करता है और उसके टूट जाने पर तो मरण ही हो जाता है इस प्रकार से जो जप करने का पंडित जी किया करता है जब वह अपनी अविष्ट कामना की प्राप्ति किया करता है और हीन होने पर इसका उल्टा हो जाता है देव का मन हरण करने वाला जप अन्यत्र भी माला का जप करें वैसा ही साधन करने वाला करें अन्यथा कभी भी नहीं करना चाहिए अपनी शक्ति के ही अनुसार जप करें और प्रयत्न के साथ संख्या से ही जप करना चाहिए बिना संख्या से जो भी जप किया जाता है उसका वह किया हुआ जप निष्फल हो जाता है माला से जप करके फिर उस माला को मस्तक में अथवा प्रांशु स्थान में विन्यास करना चाहिए इसके अनंतर स्तुति पाठ करें जो भी कामना हो उसका निवेदन करें इस स्तुति भी एक महामंत्र के ही भांति है जो कि समस्त कर्मों का साधन होता है हे महाभाग आप दोनों को मैं बताऊंगा जो कि सब सिद्धियों का प्रदायक होता है समस्त मंगलों की मंगल करने वाली या मंगल स्वरूप है हे शिव आप सभी अर्थों की साधिकाएं